अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर नियम्य जीव तथा नियामक रूप ईश्वर रूपी दो पक्षी विद्यमान हैं उनमें से नियम्य रूप जो पक्षी हैं जीव वह शरीर में है शरीर भोगायतन होने के कारण अपने कर्मों का फलोपभोग करने के लिए बैठा हुआ और ईश्वर कर्मफल विधाता है अंतर्यामी हैं तो अपने अंतर्यामित्व को सिद्ध करने के लिए बैठा है शरीर रूपी वृक्ष में ईश्वर भी ये प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया था द्वितीय मंत्र में बताया गया जब तक अविद्या अविद्यावशात कार्यक्रम संघात के साथ तादात में अभिमान करके ही रहता है भोक्ता जीव तब तक तो वह इस एक वृक्ष को छोड़कर के दूसरे वृक्ष में तीसरे वृक्ष में ऐसा घूमता रहता है अपने असंग स्वरूपता के अज्ञानवशात वह कर लेता है वृक्ष में ही तादात्म्य अभिमान ये है शरीर रूपी वृक्ष में निमग्न होना उसे अपना स्वरूप समझना उससे अलग होता हुआ भी अपने अलग स्वरूप के अज्ञान के कारण शरीर को ही मैं समझना ये निमग्नता है तो फिर वह बन जाता है अनिशव और अनिशा के कारण फिर सोचता है एने दुखी होता है शोक करता है और यह इसका चलता ही रहता है जब तक शरीर में ही निमग्न रहता है तादात्म अभिमान करके रहता है तो द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में अध्यास जब तक है तब तक शोक अनिशाजन्य अवश्यमभावी है ये बताया गया और इस अनिशा तथा शोक का कारणभूत जो अध्यास है उसका अत्यंतिक उच्छेदक है परमात्मबोध जो अनशनन अन्यो अभिचाकशिति से बताया गया नियामक परमात्मा है उसका आत्मरूप से अनुभव इस शरीर रूपी वृक्ष से विलक्षण जो स्वयं प्रकाश असंग चेतन रूप परमात्मा है उसका आत्मरूप से ज्ञान जिस साधक को होता है वह ऐसा अनुभव करता है कि वो सारा जगत जिसमें अध्यस्त हैं जो संपूर्ण जगत का विवर्त उपादान है जगत जिसका विवर्त कार्य है विभूति हैं वह जगत अधिष्ठान ब्रह्म में हूँ इसलिए जगत रूपी महिमा यानी विभूति भी मेरी ही हैं परमात्मा स्वरूप मेरी ही यह जगत रूपी महिमा है ऐसा जो अनुभव करता है वह अध्यास रहित हो जाता है इसलिए उसकी शोक की कारणभूता अनिशा भी चली जाती है और रूपी शोक की कारणभूता न रहने के कारण वह वीत शोको भवती शोक रहित होता है का द्वितीय मंत्र का उत्तरार्थ ब्रह्म ज्ञान को बता रहा है शोक का अत्यंतिक उच्छेदक और अज्ञान को बता रहा है शोक का कारण तो अज्ञानी सोचता ही रहता है जिस कारण से और ज्ञानी को यदकिंचित भी शोक नहीं होता है जिस कारण से उस कारण से अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से एक प्रकार से निश्चित हुआ कि अज्ञान कल्पित तो शोक है ज्ञान होने पर वह बाधित हो जाता है ज्ञान उसका अत्यंतिक उच्छेदक है ये द्वितीय मंत्र ने बताया शोक का कारण क्या है और शोक का निवृत्ति कारण कौन है इसे बताया गया द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हमें करनी है भाष्य को देखिए तो समाने वृक्षे अने यथोक्ते शरीरे। वृक्ष हैं शरीर और समान वृक्ष यानी यथोक्त शरीर यथोक्त शरीर यानी जिसमें जी बताया था ऊर्धो मूलत्व अवा शाखत्व इत्यादि विशेषण वाला शरीर वो है यथोक्त शरीर समान वृक्ष शब्द से लेना जिसका ब्रह्म विवर्त उपादान कारण है अव्यक्त जिसका परिणामी उपादान कारण है हिरण्य गर्भादि जिसकी शाखाएं हैं कल तक भी वो रहेगा कि नहीं रहेगा कहाँ नहीं जाता जिसके विषय में जो अज्ञान जब तक है तभी तक रहने वाला है वह संसार वृक्ष यहाँ पर समान वृक्ष शब्द से लेना है इसलिए कहा कि समाने वृक्ष यानि यथोक्ते शरीर है पुरुषो यानि भोक्ता जीव यहाँ पुरुष शब्द से भोक्ता जीव को लेना जिसे तयोरन्य पिपलम स्वादु स्वादुअत्ती इस बात के द्वारा भोक्ता के रूप में पूर्व मंत्र में कहा गया है वह यहां पर पुरुष शब्द से कहा जा रहा है और वो कैसा है तो निमग्न है कैसा जीव इस शरीर रूपी वृक्ष में निमग्न होगा यानी तादात में अभिमान करके रहेगा तो कहते ऐसा एक और विशेषता जीव की बताई जा रही है अविद्या काम कर्म फल राग आदि गुरु भारा क्रांत अविद्या काम कर्म और कर्म फल विषयक राग आदि शब्द से द्वेष अनेकों प्रकार की वासनाएँ संस्कार ये सब लेना और ये सब अनादि काल से को जन्मों से किए हुए जो कर्म हैं और उनसे बना हुआ जो धर्माधर्म रूप अपूर्व हैं और संस्कार है है। ये सब किसमें हैं जीव में ही हैं इसलिए ये सारा जो भार हैं इस इसे कहा गया गुरु भार गुरु भारि गुरु कहते हैं अधिक को एक होता है भार ज्यादा वजन वाला उसे गुरु भार कहते हैं और एक होता है लघु भार ज्यादा वजन नहीं है जिसमें तो ये जो गुरुभार हैं अविद्या काम कर्म फल राग आदि का और इससे आक्रांत हैं ये उसके सिर पर हैं जीव के जीव से ये चिपके हुए हैं ना इन सब को लेकर के उसे चलना होता है जहाँ कहीं भी जाए ये अज्ञानी जीव के साथ चिपके हुए ही रहता है वो कहीं रख करके नहीं जा सकता लॉकर में से पैसे आभूषण आदि लॉकर आदि में रख सकते हैं ऐसे इनको कहीं लॉकर में रखना चाहेंगे तो ईश्वर में लॉकर की कहीं व्यवस्था नहीं बताई कहा जिसको जिन जिन कर्मों का फल चाहिए फिर उस कर्म फल विषयक कामनाए राग आदि और उनका साधनभूत कर्म जब तक नंबर नहीं आता उन कर्मों का फलोपभोग भोगने का तब तक अपने सिर पर ही ढोते रहें इसलिए वो जीव इन सब अविद्यादि के भार से गुरु भार से आक्रांत हैं हाँ, घिरा हुआ है और अलाबू ई व समुद्रे जले निमग्न तो जैसे समुद्र के जल में ये अलाबू लोकी कद्दू आदि लोकी जो होती है ना सूखी वो डाल दीज और उसके ऊपर थोड़ा वज़न रखे तो वजन रखने से है तो यदि छेद नहीं है उसमें तो तैरती रहती हैं लेकिन उसके ऊपर कोई वजन रखे तो डूब जाएगी समुद्र के जल में तो ऐसे आलाबू के तरह जीव अपने स्वरूप से यदि रहता है तो कितना भी गहरा समुद्र का पानी हो कितनी भी बड़ी बड़ी उसकी लहरें आ जाए लेकिन वह आलाबू जैसे तैरता ही रहता है यदि उस पर वजन रखा हुआ नहीं है तो ऐसे जीव भी इस भवसागर में डूबता नहीं है स्वतः अलाबू के तरह तैरता रहता है लेकिन अलाबू के तरह अलाबू को डुबाना हो तो उस पर वजन रखना पड़ता है ऐसे जीव को भी इस भवसागर में डुबाना हो तो क्या करना होगा भार रखना होगा वजन रखना होगा और वजन रखने की जरूरत नहीं है दूसरे को ये स्वयं ही अपने सिर पर इतना वजन लेकर के चल रहा है कि छोड़ता ही नहीं है छोड़ दे तो वो डूबे ही ना इसलिए कहा कि अविद्या काम कर्म फल राग आदि भार से आक्रांत जीव हैं वह इस शरीर रूपी वृक्ष में डूब जाता है हाँ संसार रूप समुद्र हैं ये शरीर ही और इस शरीर में डूब जाता है निमग्न हो जाता है जैसे अलाबू समुद्र में डूब जाता है वजन से अक्रांत होता है तो तो निमग्न का अर्थ करते हैं निश्चय न देहात्म भावम आपन्न तो शरीर में निमग्न हुआ का अर्थ है निश्चय से देह को ही अपना स्वरूप समझने लगा देह रूप ही बन गया जैसे डूबा हुआ अलाबू समुद्र में समुद्र से अलग प्रतीत नहीं होता और तैर रहा है तो समुद्र का जल अलग और अलाबू अलग प्रतीत होता है और डूब गया तो जल ही जल दिखेगा ऐसे शरीर में ये डूब गया का अर्थ है शरीर रूप ही दिख रहा है शरीर से अलग नहीं दिख रहा है हाँ अपने आप को देह से अतिरिक्त न समझ करके देह के साथ तादात्म्यापन्न हो करके देह रूपी समझ रहा है अहम इसलिए उसका अनुभव बताते हैं देहात्म भाव आप अयम एवं अहम ये शरीर ही मैं हूँ आमुष्य पुत्र तो फलाने फलाने का पुत्र हूँ अस्य नप्ता फलाने का नाती हूँ और शरीर क्रीश है तो अहम क्रीश हा। स्थूल है तो अहम स्थूल है गुणवान है तो अहम गुणवान गुण रहित है तो अहम निर्गुण और सुखी हैं तो अहम सुखी दुखी हैं शरीर तो अहम दुखी इतव प्रत्यय देहात्म भाव को प्राप्त हुआ <coughs> तो फिर देहगत विशेषताओं वाला स्वयं बन जाता यही है यही निमग्नता है इतव प्रत्यय नास्ति अन्यो अस्मा तो यानी इस शरीर से अलग दूसरा कोई आत्मा है नहीं शरीर ही आत्मा है मैं हूँ नास्ती अन्यो अस्माद इति इसलिए फिर शरीर रूप ही हुआ तो शरीर तो उत्पन्न भी होता है तो जायते शरीर रूप अपने को समझने कारण शरीर का जन्म हुआ तो मान लेता है मेरा जन्म हुआ शरीर की मृत्यु हुई तो मान लेता है मृियते मैं मरने वाला हूँ संयुजते शरीर का संयोग वियोग हो जाता है अपने बंधु बांधवों के साथ तो मान लेता है कि बंधु बांधवों के साथ मैं संयुक्त तो हुआ मैं वियुक्त तो हो गया तो संयुजते यूद च संबंधी बांधवई ये हैं शरीर में निमग्न होना निमग्न होने से समान लेता और फिर क्या होता है कि ये जो शरीर में तादात्म्य अभिमान है एक तो आवरण था अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान उससे ये अध्यास हुआ तो वह आवरण और गाढ़ा हो गया स्वरूप विषेक कावरण जितना जितना अज्ञान का कार्य रूप उपाधि आत्मा के साथ जुड़ती जाएगी उतनी उतनी मानी जाएगी अविद्या दृढ़ होती जा रही है आवरण दृढ़ होता जा रहा है। तो इसलिए ये अध्यास हुआ तो अध्यास के कारण फिर वह अपने ईश्वर भाव को सर्वथा भूल जाएगा दृढ़ ये निश्चय है कि मैं मनुष्य हूँ मैं देवता हूँ मैं पशु हूँ देहात्म रूप ही ताका निश्चय है तो ईश्वर रूपता का विस्मरण रूप अविद्या आवरण यह और दृढ़ हो रहा है अनिशा है ईश्वर भाव की स्मृति न रहना शरीरात्म भाव आगे आ गया बुद्धि में तो ईश्वर भाव की स्मृति नहीं रहेगी इसे अनिशा कहा जाता है उसे कह रहे हैं आगे बसकर भगवान अनीशया शोचित मूह्यमा का व्याख्यान करते हुए कि अतो न कस्यचि समर्थो अहम पुत्रो मम विन मृता मे भार् कि जीवित नीन भावनी अनीशा, अनीशा पदार्थ है क्या है तो कहते हैं न कस्यचित समर्थो हो अहम कुछ भी करने में मैं समर्थ नहीं हूं असमर्थ हूं ये दीन भाव है और मेरा पुत्र मर गया मेरी पत्नी मर गई और जीवित रह करके मैं क्या करूं? इस प्रकार की दीनता ये अनिशा पदार्थ है अनिशया ये जो तृतीयांत पद हैं उसमें प्रकृति हैं अनिशा प्रातिपदिक और उस प्रातिपदिक का अर्थ है ये दीन भाव और ये दीन भाव आया क्यों शरीर में निमग्न होने से शरीर के साथ तादात्म्य होने से ये दीन भाव आ गया और आगे कहता कह रहे हैं कि तया तया यानी अनिशया इस दीन भाव के कारण उल्लास तो नहीं मनाता बहुत आनंद तो नहीं आता उसे तो फिर क्या करता है शोक सोचता रहता है शोक करता है इसलिए अनिशया सोचती ये कहा अनिशया सोचती तो तया सोचती सोचती का अर्थ करते हैं संतप्यते संतप्त हो जाता है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए अनिशा पदार्थ और शोक पदार्थ को बता रहे हैं टीकाकार दीन भाव अनिशा है वही आवरण है तो कहते आवरणम कृत्य आवरण विक्षेप्च कार्यम्। आवरण और विक्षेप ये दोनों अविद्या के फल हैं अविद्या के कार्य हैं अविद्या है देह में निमग्नता देह के साथ अपना कादात्म्य अभिमान कार्य अविद्या अध्यास और इस अध्यास का फल है आवरण विक्षेप तो उसमें आवरण क्या चीज है अनशा है आवरण और विक्षेप हैं शोक तो आवरण पदार्थ के रूप में अनिशा को बताया जा रहा है आगे तत्र तत्र यानी तयोर मध्य ये आवरण और विक्षेप जो दो अध्यास के कार्य हैं इनमें से आवरण है अनशा तो तत्र अनशा आवरणम ऐसे लगा ना अनीशा पदार्थ है आवरण और अनिशा का स्वरूप क्या है तो अनिशा का स्वरूप बताया ईश्वर भावा प्रतिपत्ति अनिशा ईश्वर भाव की अप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति तो है अनुभूति प्रतीति ये प्रतिपत्ति है और अप्रतिपत्ति का अर्थ है अनुभूति अपने परमात्म परमात्मरूपता की अप्रतिपत्ति अन विस्मृति स्मृति न होना हाँ ये है अनीशा तो जब परमात्म भाव है वह स्फूरित नहीं हो रहा है तो दीन भाव आएगा फिर भाष्कर भगवान ने इसी को दीन भाव कहा टीकाकार कह रहे हैं यानी अनीशा पदार्थ भाष्य में क्या बताया गया दीन भाव अनीशा और इसी दीन भाव का स्पष्टीकरण है टीका में ईश्वर भाव अप्रतिपत्ति अपने ईश्वर रूपता की विस्मृति हाँ ये अनिशा पदार्थ है और वही है आवरण वो है वृक्ष में निमग्नता का कार्य शरीर रूपी वृक्ष में निमग्न होने से अनिशा आ गई ईश्वर भाव की अप्रतिपत्ति हो रही है देह से अतिरिक्त जो चेतन आत्मा है उसकी स्फूर्ति नहीं हो रही है स्फूरन नहीं हो रहा और फिर सोचती इससे बताया गया विक्षेप अध्यास का कार्य अविद्या का कार्य तो सोचती इति विक्षेप और उभय हेतु और इन आवरण तथा विक्षेप का हेतु है अनिर्वाच्यम ओमोह है अनिर्वाच्य अज्ञान उसे कहा जा रहा है मोह मोह पदार्थ मुह्यमान इसमें हाँ अनिर्वाच्य अज्ञान अनिर्वाच्य का अर्थ है मिथ्या अनिर्वचनीय जिसे सद भी नहीं कहा जाता असद भी नहीं कहा जाता और सद असद उभय रूप नहीं कहा जा सकता उसे कहा जाता अनिर्वचनीय बाधित होता है मोह इसलिए सत्य नहीं प्रतीत होता है इसलिए असत नहीं और सद असत उभय रूपता का विरोध है तो इसलिए वो हो जाएगा अनिर्वचनीय कल्पित कौन अज्ञान अनिर्वाच्य जो अज्ञान और वही मुंह है ये इनका हेतु है तो सीधे सीधे अज्ञान मात्र से ये अनशा दीन भाव और शोक नहीं होता सुसुप्ति में भी स्वरूप का अज्ञान रहता है इसलिए अज्ञान अध्यास द्वारा अनिशा और विक्षेप का हेतु बनेगा आवरण और विक्षेप का हेतु बनेगा तो मुझे मान का तो अर्थ हो जाएगा जो मूड़ है अज्ञ है, वो अज्ञ क्या करता है शरीर में तादात में अभिमान कर लेता है और शरीर में तादात में अभिमान करने से आवरण और विक्षेप आ जाता है बुद्धि में तो अनिर्वाच्यम अज्ञानम मोह तेन विशिष्टो वो मुह्यमान पदार्थ हो जाएगा अज्ञान मोह से विशिष्ट कौन है मुह्यमान उसे बता रहे भाष्कर भगवान भाष्य में मुह्यमान पद की व्याख्या कर रहे हैं उसे पहले देखिए कि मुह्यमान यानि अनेकई अनर्थ प्रकारे प्रकार तया चिंताम आपद्यमान ये मुह्यमान शब्द का अर्थ कर दिया चिंताम आप कैसे तो कहते अनेकई ही अनर्थ प्रकार ही। तो अनेक प्रकार अनर्थ प्रकार तो है अनर्थ शब्द से लेना अनर्थ के हेतु तो अनर्थ हेतु प्रकार वे अनेक हैं वो हैं अपने आप को कर्ता समझेगा तो फिर जो भी कर्म होगा जिस कर्म का कर्ता अपने आप को समझेगा उसका फलोपभोग करना होगा तो अहम अस् कर्मण कर्ता अश्य कर्मण फलम भोग से इस कर्म को मैं कर रहा हूं इसका आप फलोप करूंगा येज जो फल कामना अनेक प्रकार में अनेक अनर्थ प्रकार में फल इच्छा और फल इच्छा पूर्वक किया गया कर्म कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान ये सब हैं अनेक अनर्थ प्रकार और इन अनर्थ, अनेक अनर्थ प्रकारों के कारण चिंताम आपद्यमान तो कहा ये, अ अकर्ता होता हुआ अभोक्ता होता हुआ अपने आप को कर्ता भोगता कैसे समझ रहा है तो अविवेकतया तो सक्रिय जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है इनसे अविवेकतया तो सक्रिय कार्यक्रम संघात के साथ अविवेक है तादात्म्यभिमान और अविवेकतया का अर्थ हो जाएगा तादात्मपन्नतया तादात्म्यापन्न होने से वह अनेकों अनर्थ प्रकार वाला हो गया अनेक दुख के हेतुओं से युक्त हो गया उसमें करतापना भी आ गया भुक्तापना भी आ गया फलेच्छा भी आ गई और रागद्वेषादि भी ये सब आ गए इसका कारण है अविवेकता शरीर में तादात्म्यापन्नता और उसके कारण फिर चिंताम आपद्यमान वो शोचती का कर दिया है तो टीका में टीकाकार लिखते हैं तो मोह मोह हुआ अज्ञान और तेन विशिष्ट अज्ञान से विशिष्ट हुआ यानी मुह्यमान हुआ अज्ञानी हुआ स्वरूप का स्मरण नहीं हो रहा है तो स्वरूप को न जानने के कारण अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मरूप से जानता है और फिर ये अविवेकी अविवेकतया से बताया गया अविवेकतया तादात्म्यापन्नतया इत्यर्थ अविवेकतया अर्थ कर दिया टीका में तादात्म्यापन्नतया और तादात्म्यापन्न होने से क्या हुआ फिर कहते अनेकय अनर्थ प्रकार अहम करोमि इत्यादि भी ओ चिंता आपद्यमान मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये करूँगा ये भोगूंगा ये करूँगा तो इससे इस दुख को हटाऊंगा इस प्रकार ये सोचता रहता है चिंता करता रहता है ऐसा जो है ये पूर्वार्थ में बताया गया वह कहते हैं स एवं यानी ये देहताम पन्न जो है स वही मूढ़ एव प्रेतर मनुष्यादि यौनिषु आजवम जवी भाव आपन्न तो देह के साथ तादात्म्यापन्न कर्ता भोक्ता अपने आप को मानने वाला क्या होता है तो कहते हैं प्रेत योनि, तीर्यंग योनि यानि पक्षी प्रेत है भूत योनि तिरंग है पक्षी योनि और मनुष्य योनि और आदि शब्द से बाकी योनिया इन योनियों से योनियों में आजवम जवी भावम आप आजवम का अनवरत अखंड ये नहीं कि बीच में कभी बिना शरीर के अशरीर भाव में रहें हमेशा इन प्रेतादि यौनि में से किसी न किसी यौनि में जबी भावम आपन्न तो जबी भाव है निकृष्ट भाव तो इस निकृष्ट भाव को आपन्न यानि प्राप्त हुआ ऐसा ही अनादिकाल से होता जा रहा है। कई बार मनुष्य बना फिर कई बार अन्य अन्य योनि में चला गया लेकिन कभी जो आनुषंगिक चित्त शुद्धि रूपफल हैं कर्मों का वह उसके जीवन में फलोन्मुख हुआ उसके कारण वह शुद्ध चित्त हुआ तो वो कहते हैं कि कदाचित तो अनेक जन्मसु अनेकों जन्मोस में किए हुए सुकृत के फल स्वरूप क्या हुआ कि शुद्ध धर्म संचित निमित्त शुद्ध धर्म का अनुष्ठान रूप जो निमित्त है और यानी कर्म कर्मानुष्ठान पहले अनुसंगिक शुद्धि हुई तो निष्काम कर्म में लग गया और निष्काम कर्म रूपी शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते करते फिर चित्त शुद्ध हुआ वो है निमित्त संचित निमित्त शुद्ध धर्म संचित संचित का अनुष्ठित या प्राप्त जो निमित्त है वो है चित्त की शुद्धि और वो चित्त की शुद्धि रूप निमित्त के कारण क्या हुआ कि केनचित परम कारुण के न किसी दयालु महापुरुष के द्वारा दर्शित योग मार्ग फिर उसे बताया गया कि ओंकार उपासना उपासनादि रूप जो योग है उपासनाएं हैं ध्यान है वो ध्यान आदि में लगा दिया किसी दयालु महापुरुष ने उसको और साथ में योग के सहकारी साधन के रूप में अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग शम दमादि भी बताए और श्रद्धा संपन्न होने के कारण महान प्रयास से इन अहिंसादि को भी अपना लिया और ध्यान आदि में लग गया तो उससे हुआ क्या तो कहते हैं समाहित आत्मा तो ध्यान का फल है चित्त का विक्षेप दूर होना समाहित होना चित्त तो चित्त समाहित हो गया समाहित आत्मा इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है चित्त तो समाहित है आत्मा यानी चित्त जिसका ऐसा हो गया तो समाहित आत्मा सन फिर क्या करता है कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है निष्काम कर्म से शुद्ध चित्त हुआ उपासना से समाहित चित्त हुआ एकाग्र चित्त हुआ तो शुद्ध तथा एकाग्र चित्त से परमात्मा का साक्षात्कार होता है दृश्यते तोग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी यह श्रुति जिस बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है करके कहती है ऐसे बुद्धि से संपन्न हुआ तो फिर वो क्या करेगा तो कहते हैं यदा जुष्टम अन्यम ईसम पश्यति ऐसा अनु करना उत्तरार्ध की व्याख्या हो रही है अब तो जुष्टम का अर्थ है सेवितम जुसी प्रति सेवन योग धातु है, उसे सेवन रूप अर्थ लेकर के जुष्टम का अर्थ कर दिया सेवितम अन्य कई ही योग मार्ग ही तो किसके द्वारा वो सेवित हैं तो योग मार्ग करते हैं उपासकों को। योग मार्ग यानि उपासक योग है मार्ग परमात्मा प्राप्ति का साधन जिनके पास उन्हें कहा जाता है योग मार्ग और वो कितने कहते अनेक एक दो उपासक थोड़ी ही है परमात्मा के अनेक है उपासक और उन अनेकों उपासकों के द्वारा सेवित यानि उपासित हाँ ये जुष्टम शब्द का अर्थ किया जा रहा है आने को उपासकों के द्वारा उपासित जो परमात्मा है हाँ उपासित जो परमात्मा है उस उपासित परमात्मा को और केवल सेवा परमात्मा की उपासक मात्र करते ऐसा नहीं कर्म भी करते हैं उसी परमात्मा की पूजा अपने अपने वर्णाश्रम विहित तो जो कर्म हैं उन्हें परमात्मा की अर्चना पूजा समझ करके जो अपने अपने वर्णाश्रम विहित तो कर्मानुष्ठान रूप पूजा से परमेश्वर की जिस परमेश्वर की अभ्यर्चना कर रहे हैं दुष्टम का अर्थ है अभ्यर्चित अभ्यर्चना भी सेवा ही हैं तो उपासक तथा कर्मियों के द्वारा अपने अपने साधन कर्म एवं उपासना को उस परमात्मा की पूजा समझ करके किया जा रहा है तो अपने अपने योग्यता के साधन को जिसकी पूजा समझ करके कर रहे हैं कर्मी तथा उपासक माना जाता है उन कर्मी तथा उपासकों के द्वारा जुष्ट है परमात्मा सेवित है तो जुष्टम यानी सेवितम अनेक योग मगै कर्मीभ यदा यानी यले पश्य ध्याम तो ओंकार आलम्बन लेकर के ध्यान कर रहा है जो वाक्यर्थ का वाक्यर्थ की भावना कर रहा है हाँ ये ये तो साक्षात्कार करने वाले को बताया जा रहा है और पहले जो बताए गए हैं योग मार्ग और कर्मी वो उपासक तो उपासक इसी की ये जिसकी भावना कर रहा है उसी की गुणों का आरोप करके उपासना करते हैं उपासक और कर्मी उसमें ही कुछ और भी फल विधातृत्व आदि गुण का आरोप करके कर्म रूप पूजा करते हैं उसकी वो गुण तो उनके लिए तो विवक्षित हैं उपासक और कर्मी के लिए और इसके लिए अविवक्षित हैं तो बताया था ना कि अविवक्षित गुण वाला होगा तो ज्ञेय ब्रह्म होगा भले ही सगुण का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन वे गुण अविवक्षित हैं यदि तो निर्गुण ब्रह्म में ही उन वाक्यों का सीधा समन्वय होगा और विवक्षित गुण है तो उपास्य ब्रह्म माना जाएगा तो उपासकों के लिए कर्मी के लिए तो विवक्षित गुण वाला है और ये जो है परमात्मा का साक्षात्कार जिसको होना है उसके लिए वे गुण जो उपासक कर्म के लिए विवक्षित थे इसके लिए अविवक्षित है वो आरोपित गुणों से विविक्त जो शोधित पदार्थ हैं तत्पदार्थ तो उसे अपने शोधित तम पदार्थ के रूप में यानी अहम अर्थ के रूप में ग्रहण करेगा तो इसलिए ध्यायमान ये तो विशेषण है पश्चेती का कर्ता जिसको बताया जा रहा है उसका जिसको अभी परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार करना है उसका विशेषण है ध्यायमान ध्यान कर रहा है यानि ओंकार दी के माध्यम से कहो या सीधे निधिध्यासन रूप ध्यान कर रहा है वाक्यार्थ भावना कर रहा है उसे वह क्या करता है फिर जैसा ध्यान कर रहा वो आत्मा के रूप में शोधित तदर्थ का अपने शोधित अहम अर्थ के रूप में ध्यान कर रहा है तो फिर उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा तो हाँ निधि ध्यासनी ध्याय मान्य निधि ध्यासनी है तो ये कर रहा है तो उससे क्या होगा कहते अन्यम ईशम पश्यती वो तो अन्य ने किसे उपाधि से विविक्त निरुपाधिक जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार कर लेता है पश्यती का अर्थ है तो पहले अन्यम का अर्थ करते हैं वृक्षोपाधि लक्षणात् विलक्षण वृक्षरूपी जो उपाधि है उससे विलक्षण और ईशम ईश पदार्थ का ईश पदार्थ बताते हैं कि असंसारीणम ईश्वर हैं असंसारी जो संसारी होता है वो पिपासा आदि से युक्त होता है और असंसारी परमात्मा में अस्नायानि भूख, पिपासा यानि प्यास ये सब नहीं हैं सड़ूर्मिया तो अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु, अतीतम, ये असंसारी ईश पदार्थ हैं शोधित तदर्थ ईशम जगतः संपूर्ण जगत का जो ईश है यानी नियामक है सो स्वसन्निधि मात्र से संपूर्ण जगत के वस्तुओं को अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करता है सो स्वसन्निधि मात्र से जो वो है ईशम सर्वस्य सर्वस्व जगत और उसका पश्चेती का अर्थ कर रहे हैं अब अयम अहम अस्मि आत्मा सर्वस्य। वो परमात्मा ही तो सबकी आत्मा है वो जो सर्वात्मा परमात्मा है वही तो मैं हूँ ऐसा क्या करता है पश्यती यानी अनुभवति। अनुभवती तो सर्वस्य आत्मा सर्वभूतस्थ सारे भूतों में जो एक रूप है अंतर्यामी के रूप में न इतर इतर यानी शरीरादि जो मिथ्यात्मा है तदात्मक नहीं है तो न इतर अविद्या जनित उपाधि परिच्छि मायात्मा मायात्मा कहते हैं मिथ्यात्मा को मिथ्यात्मा है उपाधि कार्यक्रम संघात हाँ। आत्मा न होते हुए भी आत्मरूप से जो प्रतीत हो रहा है उसे मिथ्यात्मा कहते हैं वो शरीरादि है मिथ्यात्मा उसी को मायात्मा कहा जा रहा है वो कैसे हैं तो अविद्याजनित हैं शरीरादि कार्यक्रम संगत। तो जनित उपाधि और उससे परिचिन्न जो मायात्मा तदात्मक नहीं अपितु सर्वभूतस्थ जो सम परमात्मा हैं वो मैं हूँ इति रूप से पश्यति ऐसा लगाना और विभूतिम ये महिमा का अर्थ कर रहे हैं कि विभूतिम महिमानंच जगद्रूपम अश मम तो जो परमात्मरूप मैं हूँ उस मेरी ही यह संपूर्ण जगत महिमा यानी विभूति है ऐसा पश्य ऐसा दर्शन करता है ऐसा नवय करना तो मम परमेश्वरस्य मेहमान कोन ओ यदा यदाव दृष्टा दृष्टाएने पश्य अनुभवति ऐसा अनुभव करता है तो उस समय फिर क्या होता है अभी तक अपने इस स्वरूप के अज्ञान के कारण शरीर आदि में तादात्म्यपन्न होकर के जो शोकानुभूति हो रही थी शोक संतप्त हो रहा था वह शोक निवृत्त हो जाता है, वीतशोक हो जाता है तो इसलिए कहते तदा वीत शोको भवती तो जिस क्षण अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है उसी क्षण वीत शोक हो जाता है सर्वस्य सर्व सर्वस्मा शोकसागरात विमुच्य कृतकृत्योवती इतर्थ तो फिर उसके पास कोई शोक नहीं रहता सारे शोकों के निमित्त से यह असंस्लिष्ट होने से तो तत्त निमित्तक जो शोक हैं, उन शोकों का स्पर्श भी इसे नहीं होता कृतकृत्य हो जाता कृतार्थ हो जाता है ये जो था प्रेत प्रेततीर्य मनुष्यादि यौनिषु आजवम जवी भावम आपन इसमें आजौ शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं आजवम यानि अनवरतम आज शब्द का अर्थ हुआ अनवरत अवरत तो कहते हैं बीच बीच में खंडित अनवरत का अर्थ हो जाएगा अखंड निरंतर और जवी भाव शब्द का अर्थ करते हैं जवी भावम यानि निकृष्ट भावम और लक्षण या लघु तो भाव तो जब शब्द का मुख्य अर्थ होगा निकृष्ट भाव और निकृष्ट भाव का भी लक्षणा से अर्थ हो जाएगा लघु भाव जो अविद्या काम कर्म का गुरुतर भार था ना उस गुरुतर भार को हल्का कर देता है धर्मेण पापम अपनुदतिया है न धर्मानुष्ठान करके शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करने से संचित गत जो पुण्य पाप है सकाम कर्म पुण्य और पाप ये दूर होते हैं और फिर चित्त शुद्ध माना जाता है ये जब तक रहेंगे चित्त में तो यही चित्त की अशुद्धि है फिर वो हो जाता है उपासना करनी होगी शांत उपासिता है ना ये धर्मा धर्मादि मल जब तक रहेगा तब तक शांत नहीं रहता अशांत होता और अशांत उपासना नहीं कर सकता तो उपासना हो सके इतना शांत चित्त होता है निष्काम कर्म से और फिर कर्म उपासना से भी चित्त शांत होता है वो होता है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो विक्षेप वह शुद्ध चित्त में भी रहता है और उस विक्षेप की निवृत्ति शुद्ध चित्त पुरुष के द्वारा अनुष्ठित उपासना से होती है और फिर वह समाहित हो जाता है समाहित होना है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विक्षेप नामक दोष से रहित हो जाना तो फिर उसे जो जुष्टम अन्यम ईशम पश्यति करके कहा उसके योग्य माना जाता है परमात्मा दर्शन योग्य माना जाता है समाहित चित्त पुरुष को और उसको परमात्मा का साक्षात्कार होते ही फिर सारे शोक उसके निवृत्त हो जाते हैं कृतकृत्य हो जाता है इसलिए जवी भाव का अर्थ कर दिया निकृष्ट भावम यानि लक्ष्य लघु भाव कर्म वायु प्रेरितया जवी भावम यानि क्षय प्रियम आप तो जवी भाव प्राप्त करके जवी भाव यानि एक ये भी अर्थ होता है शीघ्रता शीघ्रता आप तो इस प्रकार ये जो द्वितीय मंत्र हैं इसके भाष्य का विचार पूरा हो जाता है तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे